अध्याय 37 व 38 भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना सबका आगमन तथा भगवान शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना महर्षि नारद जी बोले विष्णु शिष्य महाप्राज्ञता आपको नमस्कार है कृपा निभे आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है अब मैं भगवान चंद्रमोली परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूं मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए श्री ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूं भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया तत्पश्चात उसे वाचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया इसके बाद हिमाचल के से आए हुए लोगों को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 भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए मुने तदन अंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका कर हाथ जोड़ विनित भाव से खड़े हो गए तब भगवान शिव ने कहा है नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा, देवी पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से सातवें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं मुनियों और सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ लिए वहां आए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे है मुनि भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण भेज दिया तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वही ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्काश्ता प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वही रह गए। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी दल और बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए इसी प्रकार मैं और अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभू को प्रणाम करके अपने को सहित आनंद वहां ठहरा तदनंतर इन्द्र आदि सब लोग पाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज-धज कर वहां गई वे सब के सब उत्सव मना रहे थे तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक-पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य किए श्री विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे वे सब यथा स्थान ठहर गए भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक एक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निरंतित रूप से करने लगे और वे भगवान शिव की सेवा मानने लगे इस समय सातो मातृकाय वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को योग्य आभूषण पहनाने लगी मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जाविराजे उनका जो सुंदर लाटवर्ती तीसरा नेत्र था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 वे सुंदर दिव्य दुफूल बन गए इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया उनका वर्णन करना कठिन है वे शाक्षात ईश्वर तो थे ही उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया तदनंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले महादेव महेश्वर अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए तत्वशास्त्र विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही भगवान विष्णु बोले शरणागत वत्स देव महादेव प्रभु आप अपने भक्त का कार्य सिद्ध करने वाले हैं अतः है मेरा एक निवेदन सुनिए कल्याणकारी शंभु आप ग्राहो सूक्तोक्त विधि के अनुसार ही माता पार्वती का पानी ग्रहण करें आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी नाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार पारायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया उन्होंने सारा अव्युदायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया महामुने उस समय कश्यप अत्रि गौतम वशिष्ठ भृगुरी गुरु कानव बृहस्पति शक्ति जमद अग्नि पराशर मार्कंडे शिलापाक अरुणापाल आकृत श्रम अगस्त गर्ग शिलाद दभिची उपमन्यु भारद्वाज अत्रत् पीपलाद खुशिक कोच तथा शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां आभ्यदायिक कर्म करने लगे वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे अतः वेदों की विधि से मंगलाचार करके रिग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए मेरी और शंभु की प्रेरणा से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 कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए